खाने उसके लिए पागल हुए घूमते हो ये सारे देवता का वास राजा के शरीर में इसलिए यज्ञ करना है किसके नाम का करो वेना ये स्वाहा अरे पूजन करना है किसके नाम का करो वेना ये नमः, महा मेरे नाम का करो ब्राह्मणों ने लगा इसको सुधारना चाहिए हाथ में जल लिया देह छड़क दिया हुआ क्या पूरा ही सुधार दिया इसकी लीला ही समाप्त करती इसकी माता सुनीता ने इसके शरीर को तेल में रख दिया वेन के मरने से चोर बढ़ गए डकेट बढ़ गए क्योंकि जब तक देश में राजा है तो कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता और जब राजा ना हो तो देश में डकेट बढ़ जाएंगे चोर बढ़ जाएंगे अब ब्राह्मण ने सोचा कि हम तो राजगद्दी कर नहीं सकते तो गद्दी पर बिठाए किसे तो विचार करने लगे कि वेन के जो पिता राजा अंत्य बड़े धर्मात्मा थे तो कहीं ना कहीं तो वेन के शरीर में धर्म तो होगा तो वेन के शरीर को तेल से निकालकर मंथन करना आरंभ कर दिया यानी कि रगड़ना आरंभ कर दिया तो सबसे पहले उसकी जंघा को रगड़ा काला कलूटा पुरुष पैदा हो गया चपट्टी नाक थे लाल लाल नेत्र थे चपटे कान थे चपटा मुंह था उस वक्त जो है इस काले कलोनी ने कहा ब्राह्मणों को मैं क्या करूं ब्राह्मणों का निषद तो निषाद जाति का राजा बन गया अब ब्राह्मणों ने वेन की भुजा को रगड़ा जब खूब सीधी भुजा को रगड़ा तो भुजा रगड़ने से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हो गए जब उनके हाथ पैरों को देखा तो शंख चक्र गधा पद्म के चिन्हहा अरे का ये तो स्वयं भगवान आ गए तो शरीर के रगड़ने से भगवान का अवतार हुआ तो इसलिए भगवान का नाम गया पर महाराज की जय आदि राज नारायण जी आए तो इनकी सदा पत्नी भी आएगी भाई भूजा को रगड़ो जब भाई भूजा को रगड़ा तो साहब लक्ष्मी जी का हंस प्रकट हो गए बोलो अर्ची महारानी की जय भगवान आए भगवान राज गद्दी पर बैठ गए और जनता ने जयजयकारों के नारे लगा दिए हे भगवान ने कहा चुप करो क्यों मेरी जय जयकार कर रहे हो मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं क्या शिक्षा दे रहे भगवान बोले जो राजा अपनी जनता के लिए कुछ कुछ करे ना तो उसकी जय जयकार करना पाप बताया गया मैंने तो कुछ किया भी नहीं अभी तो गद्दी पर आके बैठा ही हो अभी तो गद्दी संभालनी है और तुमने जिंदाबाद के नारे लगा दिए जिसे कोई इलेक्शन में खड़ा हो जाता इतने जिंदाबाद के नारे लगाएंगे इलेक्शन में उसके खड़े होने वाले के तो बाद में मुंह ही नहीं दिखाएगा सीट मिलने के बाद तो जनता ने कहा कुछ करो तो भगवान ने कहा क्या करे जनता ने कहा भूख मर रहे हैं तो भगवान ने कहा का काम का का का नहीं करते खेती नहीं करते भूख मर रहे बोले साहब करते तो है पर यह भूमि जो न भूमि हमें अन्न नहीं देती ओह ये बात है भगवान ने कहा भगवान प्रतु ने एक अनका का दाना लिया भगवान ने कहा वसुंद मैं तुम्हें एक अन्न का दाना देता हूं तुम अनेकों अन्न पैदा कर दो पर भूमि नहीं आई भगवान समझ गए किया कराया किसका है भूमि का मैं भूमि का ही नाश कर दूंगा उठाया धनुष पर पाण चला दिया भूमि देवी को मारने लगे भूमि देवी घबरा गई गाय का रूप धारण कर भूमि आगे आ गई और भगवान धनुष मान लिए पीछे पीछे भक्ते भक्ते भूमि देवी ने कहा तक भाग ये तो असंख्य ब्रह्मांड के नायक है पूरा संसार ही इनका है बोले इनकी शरणागति में चले जाना चाहिए ये दयावान है क्षमा कर देते हैं भूमि देवी भगवान की शरणागति हो गई नमन करने लगी प्रभो मैं आपकी बेटी हूं मुझ पर कृपा करें मुझे क्यों दोष देते हो दोष आपके पिता का क्योंकि आपके पिता यज्ञ नहीं होने देते थे तो यज्ञ नहीं होगी तो बारिश कैसे होगी और बारिश नहीं होगी तो अनादि कैसे पैदा होगा हे प्रभु जब मुझ पर झंडा धर्म का लहराता है तो मैं अपने आप सब चीजें प्रकट कर देती हूं और जब अधर्म का झंडा लहराता है ना अपनी कोक में सब कुछ छुपा देती थी। तो इस तरह से भूमि भगवान की बेटी बन गई और भूमि का एक नाम हो गया बोलो पृथ्वी महारानी की जय क्योंकि आदिराज प्रथु महाराज की बेटी बनी है भूमि इसलिए नाम पड़ गया पृथ्वी भूमि देवी ने कहा प्रभु मैं गाय के रूप में विराजमान हूं इसलिए आप किसी को बछड़ा बनाइए और दूध की धारा में अपनी जनता की कामना पूर्ण कर लीजिए उस समय आरे किशना, आरे किशना, आरे किशना, किशना, किशना, आरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे तो इस तरह से भूमि देवी क्या बनी हुई है गाय तो सबसे पहले प्रतुजी महाराज जी ने स्वयं मनु को बछड़ा बनाया तो जब स्वयंब मनु बछड़ा बने तो हम अन्न आदि जो खाते हैं ना तो दूध की धारा में स्वयं मनु ने भूमि से अन आदि वनस्पतियां प्राप्त कर ऋषियों ने बृहस्पति जी को बचड़ा बना लिया और बेद आदि की क्या कर ली गौ माता से प्राप्ति करवा ली बताओ गौ माता के पास सब कुछ है हा? ये देखो देवताओं ने इंद्र को बचड़ा बनाया और गौ माता से क्या प्राप्त कर लिया अमृत इसी तरह से देवियों ने प्रहलाद महाराज जी को बचड़ा बनाया तो क्या प्राप्त कर लिया मधिरा क्योंकि देती का पीते मधिरा ये भी गौ माता से निकल गई सिद्ध पुरुषों ने भगवान कपिल मुनि को बछड़ा बना लिया और जो अणिमा लगीमा आदि सिद्धियां हैं ना वो भी गौ माता से क्या हो गई भूमि देवी से प्राप्त हो गया पिसाचो ने रुद्र को बचड़ा बनाया और गौ माता से रत की प्राप्ति करवा ली इसलिए पिसाच जो होते हैं वो क्या पीते खून पीते हैं यह भी गौ माता से निकल गया सर्पों ने तक्षत नाग को बचड़ा बनाया और गौ माता से विश्व प्राप्त कर लिया मांसाहारी जानवरों ने बब्बर शेर को बचला बनाया और मांस की प्राप्ति कर लिया पक्षियों ने गुरु जी को बचला बनाया तो पतंग आदि फल आहार क्या किया उन्होंने प्राप्त कर लिया और पर्वतों ने हिमालय पर्वत को बछला बनाया और धातुओं की प्राप्ति कर ली मतलब भूमि देवी के पास सब कुछ है जब भूमि देवी गऊ का रूप धारण कर खड़ी थी तो उस वक्त हुआ ये कि प्रतुजी को कह दिया भाई जो तुम्हें चाहिए ले लो तो उन्होंने किसको को बनाया स्वयं मनु को भाई तो सबने देखा भाई भूमि देवी तो सब कुछ दे रही है तो सबने अपने अपने लीडरों को बछड़ा बनाकर जो जो उन्हें फल की प्राप्ति थी उन्होंने कर ली ऐसी गौ माता को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं आगे चलकर प्रतुजी जी महाराज जी अश्व यज्ञ कर रहे थे क्षमा करना सो यज्ञ का संकल्प ले लिया प्रतुजी जी महाराज जी के मैं भगवान को खुश करने के लिए सो यज्ञ करूंगा इंद्र को घबराहट हो गई इंद्र ने सोचा अगर इसके सौ यज्ञ पूर्ण होंगे तो मेरा क्या होगा मेरी गद्दी तो चली जाएगी इंद्र ने क्या किया कि प्रतुजी महाराज जी के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया उस समय तो अत्रि ऋषि की दृष्टि पड़ गई तो प्रतुजी महाराज जी के बेटा थे जिनका नाम था विजेता शव विजेता शव गए इंद्र को हराया घोड़ा लेकर आ गए उस समय इंद्र ने इनको एक अंतर ध्यान होने की गायब होने की इसलिए तब से इनका नाम महाराज अंतर ध्यान पड़ गया अब फिर हुआ। अब यज्ञ हुआ, इंद्र पाखंडी साधु का रूप धारण कर आ रहा है तो तुरंत संत मैत्री ने विदुर जी से कह दिया कि देखो ये इंद्र ने पाखंड धर्म को फैलाया किसने फैलाया इंद्र ने अगर इंद्र जो है पाखंडी साधु के रूप में नहीं आते तो पता कैसे लगता कि साधु भी पाखंडी होते हैं इसलिए जो ड्रामे देखते हैं क्राइम पेट्रोल आदि इससे शिक्षा भी मिलती है और दीक्षा भी मिलती है दीक्षा क्या मिलेगी बोले तो भाई ऐसा भी क्राइम किया जाता है सीख गए देखकर और शिक्षा क्या मिलेगी हरे होशियार हो जाना चाहिए बाहर नहीं निकलना चाहिए दरवाजे को बंद कर देना चाहिए ऐसा करते थे इसका खाना नहीं चाहिए तो शिक्षा भी मिल जाती है तो किसने दीक्षा दे दी पाखंडी साधु की इंद्र ने क्योंकि इंद्र पाखंडी साधु बनकर आया ना तो यहां से मित्र ऋषि ने कहा कि पाखंड परंपरा को इंद्र ने आरंभ कर दिया यह ऋषि ने कहा चिंता ना करो महाराज सारे देवता हमारे मंत्रों के दिन ने ऐसा मंत्र पढ़ेंगे इंद्र ही स्वाह हो जाएगा मंत्र पढ़ना आरंभ कर दिया इंद्र खींचा चला जा रहा था उस समय ब्रह्मा जी आ गए हे ऋषि भरो इंद्र ऐश्वाह की जगह इंद्र को ही स्वाह कर रहे हो क्यों प्रतुजी से पूछ लिया आप किस लिए यज्ञ कर रहे हैं बोले हमें हमने तो यज्ञ भगवान को खुश करने के लिए किया तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम तो भगवान को खुश करना चाहते हो पर इंद्र तो परेशान हो गया कि हमारी गद्दी ना चली जाए हे राजन हे आदिराज प्रतुजी महाराज मैं आपको आशीर्वाद देता हूं अगर आप भगवान को खुश करना चाहते हो तो अपने निन्यानवे यज्ञ को पूर्ण कर लो सो यज्ञ मत करो भगवान की कृपा इसी में हो जाएगी तो प्रथु महाराज जी ने अपने निन्यानवे यज्ञ को पूर्ण किया और भगवान उस यज्ञ में प्रकट हो गए बोले भक्त वसन भगवान की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे अब हुआ यह कि भगवान जब यज्ञशाला में प्रकट हो गए तो मां का वातावरण बड़ा सुंदर हो गया था भगवान से तेज निकल रहा था भगवान ने कहा प्रथु हमसे वरदान मांगिए अब पहले तो कहा प्रथु जी ने हमको तो वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान ने कहा ठीक है बोले प्रभु अब जब आप वरदान देना ही चाहते तो हमको दो वरदान दीजिए अरे भगवान बोले कैसा भक्त पहले बोले अभिश्यक्ता नहीं है पर देना ही चाहते तो लाओ दो वरदान दे दो अच्छा तो भैया कौन से दो वरदान चाहिए आपको तो प्रथु जी ने कहा सबसे पहले तो हमको ये वरदान चाहिए कि हमको दस कान दे दो अब कुछ लोग कहते हैं कि आप पूरे जिसम में कहानी कान थे प्रतुजी महाराज जी के नहीं दो कानों में दस हजार कान की शक्तियां तो भगवान ने कहा इतने कानों की शक्ति लेकर क्या करोगे बोले प्रभु इन दो कानों से आपकी कथा श्रवण करता मन भरता नहीं है तो आप दो कानों में दस हजार कान की शक्ति दे कहीं दूर से दूर भी आपकी कथा हो रही हो वे कथा भी हमें सुना दे तो भगवान ने तदाश कर दी यानी कि ये दो कान 20-25 फीट पर अच्छा काम करते होंगे तो 20 फीट को अगर आप जरब दे देते हो 10,000 से कितना बना 20 फीट को 10,000 हजार से जरब देते दे हो कितना बनेगा दो लाख कितना दो लाख फीट तक भी इनको आवाज आ होगी कथा की हिसाब लगा ले और कान भी ऑटोमेटिक थे फालतू बात के समय बंद और और जो काम की बात पे खुल जाते थे फालतू चीजों को अंदर नहीं लेते थे जैसे आजकल वो बोया का माइक आ गया है पंखे की हवा नहीं लेगा बलन दबा दो तो यही दर्जा आ गया था उनके कान की थी मतलब तो मिसाल दी जब ये कर सकता तो वो कान नहीं होंगे क्या कथा के, के दौरान खुल जाते थे बाकी कामों के लिए बंद हो जाते थे प्रथु जी ने कहा प्रभु दूसरा वरदान भी तो चाहिए बोले मांगो बोले हाथ पीछे मत करना भगवान ने कहा नहीं करेंगे ये भगवान ने कहा लक्ष्मी जो दिन रात पृथ्वी जी ने कहा दिन रात आपके पैर दबाती रहती है उन्हें हटाओ अब मैं आपके पैर दबाऊंगा फिर भगवान ने कहा तुम तो तुँ झगड़ा करवा दोगे पत्नी जी से उस समय प्रतुजी महाराज जी ने छाती चोरी कर कर भगवान से कहा प्रभु यदि जगत जननी और मेरे बीच में वीर हो जाए तो आप अपनी पत्नी के पक्ष में नहीं आप तो मेरे पक्ष में खड़े होंगे क्योंकि आप भक्त वांछा कलपत्रु हो क्या बात है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे इस तरह से प्रतुजी जी महाराज जी पर भगवान की विशेष कृपा हो गई अभी दिन की बात है कि प्रतुजी जी महाराज जी अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे उस समय मानो चार सूर्य आकाश से इनके राज्य में आए तो ये कौन थे चार कुमार उस समय पृथ्वी जी महाराज जी तो अपनी जनता को ये उपदेश दे रहे थे कि आप मुझे कर दीजिए मतलब टैक्स दीजिए जो जनता अपने राजा को कर देती है तो जनता अपनी राजा अपनी जनता से कर लेते हैं और जनता की व्यवस्था यानी कि हमारे अनुसार सड़क अच्छी पानी की व्यवस्था अच्छी बिजली की व्यवस्था गैस की व्यवस्था सिक्योरिटी व्यवस्था अच्छी ये सब हमारे टैक्स से होता है तो प्रतुजी जी महाराज जी कहते हैं कि जो राजा अनाप शनाप कर तो लेता है पर वो कर जनता पे नहीं लगा कर अपने ऊपर लगाता है तो जनता का पाप भक्षण करता है इतने में चार कुमार वहाँ आ गए थे उस समय प्रतुजी महाराज जी ने चारों कुमारों को नमस्कार किया घनवट किया प्रतुजी महाराज जी कहते हैं कि जिस घर में आप जैसे वैष्णवों का आना जाना हो वो चाहे अकीमचन हो गरीब हो उससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता जिस घर में भगवान के भक्तों का आना जाना लगा रहता हैगा। और जिस घर में आप जैसे भक्तों का आना जाना ना हो भले वो अरबों खरबोबती हो वो घर तो उस पेड़ के सामने उस वृक्ष के सामने हरा भरा वृक्ष है फल लगे और ना तो कोई उसकी छाया में सोता है और ना ही तो कोई उसके फलों को तोड़ता है क्योंकि पूरे वृक्ष पर सांप लपटे हैं। अब पूरे पेड़ पर सांप लपटे कोई फल तोड़ेगा बोले ऐसे नहीं सेब तोड़ने तो हाथी सेब बन जाए और, और लेटे तो कोई साफ ही टपक न जाए तो एक सजन की कथा आती ना एक सजन जो है वो आ, आम के पहले एक सजन ने देखा किसको तरबूज को तरबूज को देखा बोले भगवान आपकी बड़ी ना है इतना बड़ा तरबूज और एक बेल में लगाया हुआ है और आम के पेड़ को देखा कि इतना सा आम इतने बड़े पेड़ पे लगा दिया बड़ा फल बड़े पेड़ पर होना चाहिए ना तो बड़े फल को छोटी भेड़ में लगा दिया और छोटे फल को इतने बड़े पेड़ में लगा दिया कहीं बैठा था वो खोपड़ी के ऊपर जब टपक आम टपका इसके तो भवन ही घूम गए बोले भगवान आप कभी गलत नहीं करते आप ठीक ही करते हैंगे ये तो आम था अगर ये तरबूज ऊपरों से गिरता तो फिर मेरी क्या दशा होती भगवान कभी गलत नहीं करते हैं क्या तुम्हारी सोच खत्म हो गई उसे भी कई सोचे मिलकर भी भगवान की सोच का सामना नहीं कर सकते हैं क्या? तो आप खुद विचार करें कि सांप लपटे हो उस पेड़ के नीचे कुछ सो गया हो तो बताओ वो छाया तो नहीं सांप गिरेगे ऊपर तो किस काम का वो पेड़ किस काम का वो करोड़पति अरबो खरबोपति जिनके घर में वैष्णवों का आना जाना ना तो आप मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए उस समय सनकादिक ऋषियों ने राजा प्रथु को उपदेश दिया हे राजन अनात्म वस्तुओं में जो हस्ती है उस हस्ती का त्याग करो उससे असंग हो जाओ और अपने आत्मा स्वरूप को पहचानो अब बात की थी ऐसे होगी कि अनात्म वस्तु ये जो उल्टी उल्टी सीधी चीजें हैं उससे असंग हो जाना दूर हो जाना और अपने स्वरूप को पहचानना कि हम संसार में आए क्यों जीवन का परम लक्ष्य कह तत्व तो जी क्या सा? कि मेरा कर्तव्य क्या है हम मतलब ही लोग हैं कौन है हम मतलब ही लोग हैं हमारा जिस चीज से मतलब होता है हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं अब जैसे कि एक मिसाल है अगर कोई विवाहित स्त्री संतान की कामना रखती है तो अपने गर्भ को सुरक्षित रखेगी अपने गर्भ की क्या करेगी हिफाजत करेगी समय समय पर मेडिकल इलाज आदि सब कुछ करेगी क्यों क्योंकि उसे उस संतान से मतलब है इसलिए वो उस संतान को लाना चाहती है और वही जब उस संतान से कोई मतलब नहीं होगी तो गर्भपात करवा देगी तो ऐसा नहीं ऐसी चीज़ों से असंगनी हो जाना बुरी चीज़ों से असंग हो जाना बालक बड़ा शुद्ध होता है बालक को ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप बताया गया भगवान का स्वरूप बताया गया क्योंकि बालक के अंदर कोई भेदभाव होता नहीं है बालक तो सबको अपने सम्मान ही समझता है सबसे प्रेम करता है इसलिए तुम भी अपने अंदर वो भाव जागृत कर लो तुम्हारा राजन कल्याण हो जाएगा अब महाराज जब कुमारगणों ने ज्ञान का उपदेश दिया तो प्रतु महाराज तो गदगद हो गए जब कुमार गण जब ज्ञान का उपदेश देकर जाने लगे तो प्रतुजी महाराज जी ने कहा कि भगवान मैं आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहता हूं तो उस वक्त जो है वो चारों कुमारों ने कहा ज्ञान तो बढ़ा था तो जब ज्ञान बढ़ा था तो दक्षिणा भी क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए दक्षिणा तो उस समय पृथ्वी महाराज जी ने क्या कहा प्राणा दारा सुता ब्रह्मण ग्रहिश्चास सपरिशदा राज्यम बलमी कोशि सर्व निवेदित मेरे प्राण आपकी सेवा में मेरी संतानें आपकी सेवा में मेरा घर आपकी सेवा में मेरा धन आपकी सेवा में मेरी पत्नी आपकी सेवा में मेरा जन मेरी जनता आप आपकी सेवा में और मैं भी आपकी सेवा में तो कुमार तुम्हारकरणों के ये सब हमारे हुए हैं जी प्रभु तुम भी हमारे हुए जी प्रभु बोले ठीक है ये हमारी अमानत तुम अपने पास रखो ऐसा कहकर चले गए इसे कहते सदगुरुदेव महाराज की जय शिष्य का कर्तव्य है गुरुदेव पर तन मन धन सब कुछ निछा कर देना पर गुरु का कर्तव्य क्या शिष्य से लेना नहीं शिष्य को देना गुरु का अर्थ होता है बड़ा और शिष्य का अर्थ होता है छोटा इसलिए बड़ों का काम है छोटों को देना छोटे से लेना नहीं तो यहां पर क्या हुआ कि पृथ्वी महाराज जी ने तो अपने गुरुदेव पर सब कुछ निछावर कर दिया पर गुरुदेव ने स्वीकार किया और क्या कहा ये सब हमारा है हमारी अमान तुम्हारे पास है जैसे कि यीशु में लिखा है कि संसार में सारी चीजें हमारे लिए नहीं है हमें उन्हीं चीज़ों को अपनाना चाहिए जो प्रगति ने हमें दे रखी है और किस तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए आमानत के तौर पर जैसे पानी हमें प्रगति ने दिया कैसे इस्तेमाल करना है आमानत के तौर पर भोजन दिया है, तो कितना लेना जितना पा सकते हो ज़्यादा नहीं लेना यह आमानत है इस तरह अब जैसे कि एक मिसाल है कि आपको किसी ने आपके मित्र ने कहा भाई हमारे दस हज़ार आप अपने पास रखो अरे जब हमें ज़रूरत होगी तो हम आपसे ले लेंगे तो अमानत तो उसकी थी आपके पास अब रात्रि में कहीं आपको कोई व्यवस्था कुछ, कुछ जरूरत पड़ गई तो आपने क्या सोचा चलो भाई हमारे पास बढ़िया हम इसको खर्च कर देते हैं लेकिन सवेरे पहली फुर्सत में आप क्या करोगे उसको पूर्ण करना है कहीं आना जाए भाई लेने के लिए इसको कहते हैं इस्तेमाल को तो करना पर कैसे अमानत के तौर पर तो गुरुजनों को सब कुछ अर्पित कर दिया प्रथ्व महाराज जी ने गुरुजन ने क्या किया सब कुछ पृथ्वी महाराज को दे दिया इसलिए प्रथ् महाराज इस्तेमाल तो करेंगे पर कैसे आमानत के तौर पर ज्यादा उसमें वो नहीं करेंगे इस तरह से प्रतुजी महाराज जी पे कृपा कर दी चारों कुमारों ने वो चले गए आगे चलकर जो है प्रतुजी महाराज जी का मन राजकाज में लगता नहीं था बच्चों को बिठाया राजगदी पर पत्नी संग उत्तराखंड में चले गए तपती धूप लू चल रही है सूर्य का तापमान बड़ा है विशाल अग्नि जलाकर क्या करते थे तब करते थे और सर्दियों में हिमपात बर्फबारी हो रही है बर्फीली नदी उस बर्फीली नदी को खोदकर उसमें प्रवेश करकर नीचे भी बर्फ और ऊपर भी बर्फ तब करते थे इस तरह महाराज जी ने जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया बोलो भक्त वस्तल भगवान की और प्रथु जी महाराज जी की जो पत्नी थी अर्ची महारानी उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और पति की चिता पर वे भी सती हो गए अब प्रथु जी की राजगद्दी पर उनके बेटा विजेता शबाजी क्या हुए राजगद्दी पर बैठे और विजेता शबा की दो पत्नियां थी अब जो इनकी शिकंडी नाम की पत्नी थी उनसे तीन पुत्र हुए पवक पवमान और सूची और जो नव नवक्ष, नवक्स्वती इनकी नाम की पत्नी थी इनके छः बेटा हुए और बेटा में बड़े पुत्र थे ब्रहिशत दूसरे गाय तीसरे शुक्ल चौथे कृष्ण पांचवे सत्य और छठे जित हुए पर ये जो ब्रहिषत था ये पूर्व दिशा की ओर बैठकर यज्ञ करता था इसलिए इनका नाम पड़ गया राजा प्रचिनबा ऋषि कर्मकांडी था पशुओं की बलि देता था और राजा प्रचीनबा ऋषि की पत्नी का नाम था देवी शत्रु माता शत्रुति समुन्द्र की कन्या थी तो समुन्द्र की कितनी कन्या हुई दो लक्ष्मी और माता शत्रुति तो लक्ष्मी जी की छोटी बहन है माता शत्रुति शत्रुती इतनी खूबसूरत थी जब राजा प्रचीन बारिश से शत्रुती देवी का विवाह हो रहा था तो विवाह के अग्निदेव प्रकट हो गए और देवी शत्रुती का हाथ पकड़ लिया था इतने मोहित हो गए इतनी खूबसूरत और इन्हीं माता शत्रद ने दस बच्चों को जन्म दिया जिन्हें प्रचेता जन कहा जाता है राजा प्रचीन मारि ऋषि सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे उस समय इन्होंने अपने दस पुत्रों को प्रचेता जनों को नारायण सरोवर पर तप करने के लिए भेजा उस वक्त हुआ यह कि जब दस बच्चे तप करने के लिए गए नारायण सरोवर पर विचार करे थे क्या करना चाहिए उस समय उस सरोवर से कुछ आवाजें सुनाई थी और साक्षात उस सरोवर से देवाधि महा देव महादेव प्रकट हो गए बोलो हर हर महादेव की जय उस समय शंकर जी ने प्रचिताजनों को कहा कि मैं तुम्हें जानता हूं तुम कौन हो तुम राजा प्रचिन ऋषि के बेटा हो जन तुम्हारा नाम है और तुम अपने पिता की आज्ञा से भगवान नरन का तप करने के लिए आए हो मेरे पिता का नाम है ब्रह्मा जी है। हजारों मरतबा जन्म ले लो उनका तप कर लो पर तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला भगवान नहीं मिलने वाले उससे डबल हमारा भजन कर लो तब भी तुम्हें भगवान मिलने वाले नहीं पर एक मर्तबा तुमने कह दिया नारायण तुम्हें भगवान की तुरंत प्राप्ति हो जाएगी और भगवान नारायण इस सरोवर के अंदर वास करते हैं उस समय महादेव ने प्रचेता जनों को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया जिसको रुद्र गीता कहा जाता है कौन सी गीता रुद्र गीता चौबीसवें अध्याय में आती है छोटे स्कंद के छत्तीस श्लोकों में ज्ञान है कितने श्लोक है छत्तीस श्लोक पहले श्लोक से भगवान को नमस्कार किया पहले श्लोक में क्या किया रुद्र गीता के भगवान को नमस्कार किया और दो श्लोकों से प्रधुम अनिरुद्ध संघचूर्ण अपना नमो भगवते तो वासुदेवाय धीम ही प्रद्युमनाय अनिरुद्याय नम संकृष्णाए तो भगवान वासुदेव को प्रद्युम को अनिरुद्ध और संकृष्ण को क्या किया नमस्कार किया और सात श्लोकों से रुद्र गीता के सात श्लोकों से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य सोम ब्रह्म विष्णु रुद्र से भगवान का अभी अभिवादन किया नौ श्लोकों से भगवान के दर्शन की प्रार्थना की गई और 15 श्लोकों से भगवान की सत्संग की महिमा बदलाकर तत्व ज्ञान भगवान से ही प्राप्त होता है और अंत में जो पैंतीस व छत्तीसवें श्लोक थे तो इससे रुद्र के भय से जगत के विनाश की विषय में बताया गया तो सुंदर सुंदर रुद्र गीता का उपदेश भगवान शंकर ने इन प्रचिताजनों को दिया ये जन जो है वो नारायण सरोवर में क्या किए तब करने चले गए और वह राजा प्रचिमा ऋषि कर्मकांडी थे पशुओं की बली देते थे एक दिन इनके पास देव ऋषि नारद जी आ गए देव ऋषि नारद जी ने कहा हे hey, राजन तुम इन मासूम जानवरों की बलि क्यों देते हो तो बोले ऐसा वेदों में लिखा देव ऋषि नारद जी ने कहा अहिंसा परोधर्मो हिंसा पाप मतलब दया परम धर्म है और जीव हत्या क्या है पाप है तो इन मासूम जीवों का वध मत करो उस समय तो देव ऋषि नारद जी ने अपनी दिव्य माया से आकाश में ऐसा यंत्र रख दिया और कहा राजा प्रचीन महा को जरा आकाश की ओर तो देखो तो जैसे ही राजा प्रचीन मह ने आकाश की ओर देखा तो सारे जानवर उसको घूर घूर कर देख रहे थे देव ऋषि नारायद जी ने पूछा क्या हुआ बोले ये सारे पशु मुझे घुर घूर कर क्यों देख रहे हैं देव ऋषि नारायद जी ने कहा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं आए और हम इससे अपना बदला ले लें उस समय देव ऋषि नारायद जी ने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया राजा प्रचिंद महारिषि को जिसे कहते पूर्वजनों अविज्ञात, मतलब पूर्वजनोपाख्यान पुरुजनों उपाख्यान इसका ज्ञान दिया देवऋषि नारद जी ने कहा कि दो मित्र थे पूर्वजन और अभिज्ञात उस समय पूर्वजन ने अभिज्ञात से कहा कि घूमने चले तो अभिज्ञात ने कहा हमको तो घूमने की इच्छा नहीं तू घूमने चला जा पर मुझे मत भूल जाना बोले नहीं भूलेंगे तो पूर्वजन घूमने के लिए आया बड़े बड़े शहर दिखलाई दिए मन टीका छोटे छोटे शहर दिखलाई दिए मन ने टीका पर एक नौ दरवाजे वाली नगरी थी वो भाग गई जैसे ही इस नौ दरवाजे वाली नगरी में प्रवेश किया तो वहां पर दस सैनिक नजर आए और एक सेनापति आगे बढ़ा तो पांच फन का नाक था वो दिखलाई दिया उस समय जब ये पुरुजन उस नगरी में घूम रहे थे तो उस समय उस नगरी में एक सुंदर कन्या दिखलाई थी बड़ी सुंदर लड़की थी तो पूर्वजन ने पूछ लिया देवी जी आप कौन हैं आपके माता पिता कौन है उस समय पुरुजन को सुंदर कन्या ने कहा कि मेरा नाम पुरुजनी है मैं इस शहर की मालकिन हूँ और मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है तो पुरुजनी उस नगरी में घुमाने लगी तो पुरुजनी ने कहा देखो पुरुजन ये दस सैनिक है और ये सेनापति है जिस नगरी की क्या करते रक्षा करते हैं। ये सेनापति ये सैनिक सो जाते हैं पर ये पांच फन का नाक दिल रात इस नगरी की क्या करता है रक्षा करता है अब हुआ ये कि पूर्वजन का मेरा भी कोई नहीं पुरुजनी ने का, मेरा भी कोई नहीं तो दोनों ने क्या किया गंधर्व विवाह देव ऋषि नारायद जी कहते हैं हे राजा प्रचीन महर्षि उस समय एक जरा नाम की स्त्री थी वो इतनी कुरूपा थी इतनी बदसूरत थी कि कोई उसे कोई उसे अपनाना नहीं चाहता था वो चलवेग नाम के राजा के पास गई जो गंधर्व राज था बोले भैया मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ तो चंद्रेग ने कहा हम तो ब्रह्मचारी हैं हम तो विवाह नहीं करेंगे मैं तुम्हें अपनी बहन बना लेता हूं तुम्हें चिंता किस बात की है पुरुजनी ने कहा देखो मुझे कोई विवाहित नहीं करता मैं इतनी बदसूरत हूं मुझे कोई अपनाना नहीं चाहता चंद नाम के राजा ने कहा तुम कैसी बात करती हो मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूं तीन गोरे गोरे गंधर्व और सौ साठ काली काली गंधर्वियां देता हूँ और ये जो जो प्रज, प्रज्वाल है ना प्रज्वाल मेरा भाई तुम इसे लेकर चले जाओ अब तो जरा नाम की कन्या ये सेना लेकर आ रही थी तो जरा नाम की कन्या जरा नाम की लड़की की दृष्टि किस पे पड़ गई पूर्वजन्म पर और पूर्वजन् क्या था अपनी शादी से जिंदगी में क्या ले रहा था बहुत आनंद ले रहा था अब पूर्व महाराज जना नाम की कन्या की सेना ने हमला कर दिया तो कहा सात सौ सैनिक और कहा वो १० सैनिक मारे गए सेनापति आया वो भी मारा गया और पांच फन का नाक वो भी क्या हुआ भाग गया अब तो पुरुष पुरुषन रोवे हाय मेरी पत्नी का क्या होगा हाय मेरी पत्नी का क्या होगा पर हुआ क्या पत्नी के मुंह में मरा और अगला जन्म उसका स्त्री का हो गया इसलिए कहा गया है कि अगर कोई स्त्री पतिव्रता स्त्री हो माता जी उसे अपने पति का ध्यान करना चाहिए बोले पत्नी के पति का ध्यान करती हुए चली जाओगे तो पुरुष की योनि मिल जाएगी काम से भच जाना पड़ जाएगा और स्त्री की योनि में तो भूत काम करना पड़ जाता है ऐसा बताया गया शास्त्रों का प्रमाण तो किसके मुंह में पड़ा स्त्री के इसलिए को जी कहते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई नाच ही नर मरकट की नाई जिस मरकट के साथ नाचता बंदर ऐसे पुरुष भी स्त्री के चक्कर में धीरे धनाधन नाचता हैगा तो गीता में लिखा है अंत सहगति मती सह आठवें अध्याय के अंदर मरते समय जो सोच करोगे अगली योनी पक्की अब हुआ यह कि अगला जन्म में यह रानी बनी विधर्वी मल्ल ध्वज नाम के राजा इनके पति बने राजा धर्म धार्मिक थे भजन करने वन में गए और राजा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया अब तो ये वेधर्वी रोने लगी हाय मेरे स्वामी का क्या होगा हाय मेरे, मेरे स्वामी का क्या हुआ चीता को तैयार किया पति की चिता पर सती होने वाली थी वो पुराना मित्र जो अभी अभिज्ञात था वो ढूंढते ढूंढते आ गया और देखा रे मेरा मित्र तो सती होने जा रहा है तो तुरंत आवाज लगा दी हे मेरे मित्र अरे किसके संग सता होने जा रहे हो अरे वी धरवी ने कहा तुमको शर्म नहीं आती मैं एक पतिवरता स्त्री मैं अपनी पति की चिता पर सती होने जा रही और तुम मुझे मित्र कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पति की अन्यथा मेरा कोई मित्र नहीं है अरे उस समय अभिज्ञात ने कहा भैया तू हमें भूल गया तू तूर में सात मानसरो में रहते थे तूने क्या कहा मैं घूमने जा रहा तू घूमने ही निकल गया मुझे भूल गया अब पुरानी बातें जब सारी बताई बचपन की सारी याद आ गई तो उस समय जो है अभिज्ञात अपने पुराने मित्र पुरुजन को लेकर चला गया जो कि ब्राह्मण का वेष धारण कर कर आया था देव ऋषि जी ने कहा महाराज कैसी कथा लगी बोले कथा तो बहुत अच्छी लगी पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो बड़े पल्ले पढ़ा रो पुरुजन और अभिज्ञात कौन है जीवात्मा परमात्मा पुरुजन कौन इंसान जिसके जन्म मरण होते ही रहते हैं और अभिज्ञात कौन जो घटघटवासी गट है सब कुछ जानता हैगा तो एक दिन जीव ने परमात्मा से कहा चलो घूमने चले भगवान ने कहा हमें तो इच्छा नहीं है घूमने की तू घूम जा घूमने चला जो हमें नहीं भूल जा, जाना अरे जीवात्मा ने कहा आपको कैसे भूल सकते हैं ये? तो जीवात्मा कहाँ गया बड़े बड़े शहर बड़े बड़े शहर क्या है हाथी ऊंट, घोड़ा गधा भैंस आदि बना ये बड़े बड़े शहर ये नहीं भाए तो छोटे शहरों में चला गया छोटे शहर कौन है बोले मच्छर खटमल कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी है छोटे छोटे शहर ये भी इसको नहीं भाए फिर आगे बढ़ा तो नौ दरवाजे वाला शहर तो नौ दरवाजे वाला शहर कौन सा है मानव शरीर तो मानव शरीर में कितने दरवाजे नौ दरवाजे दो आंख दो नाक एक मुख कितना हो गया पांच और दो कान छत और जहां से मल मलमुत्र करते आठ और नौ ये नौ दरवाजे ये नगरी उससे भाग गई अब जैसे ही नगरी में गया घूम रहा था तो उस समय एक सुंदर कन्या दिखलाई दी, जिसका नाम था पुरुजन जो इस शहर की क्या है मालकिन तो कौन है शरीर की मालकिन बुद्धि इसलिए जीव ने पूर्वजन ने किसको अपनी पत्नी बना लिया बुद्धि को तो भीषम पितामा ने भीषम ने जब ही तो कहा था कृष्ण से कि मेरी बेटी है बुद्धि मैं उसका भी वाप के संघ करवाता हूं तो इसलिए विषम पितामा जी का कल्याण हो गया क्योंकि उन्होंने बुद्धि को अपनी कन्या बना रखा था पर हमने तो इनको अपनी पत्नी बना लिया बुद्धि को अब हुआ क्या पांच फल के नाग और ये दस सैनिक और सेनापति कौन तो दस सैनिक कौन है पांच ज्ञान इंद्रिया और पांच कर्म इंद्रिया और सेनापति कौन है बोले पांच पांचपन का नाग कौन है वो बोलते पंच प्राण है प्राण अपान उदान सम्मान ये पंच प्राण है अच्छा जरा नाम की कन्या कौन है बोले बुढ़ापा जिसको कोई अपनाना नहीं चाहता तो जरा नाम की कन्या किसके बाद चलेगी गंधर्वराज चंद्रवेघ के ना वेग के बाद कौन है चंद्रवेघ बोले समय समय ने बुढ़ापे को अपना क्या बना लिया बहन बना लिया और सैनिक दे दिया समय ने कितने सैनिक दिए 360 गोरे गोरे गंधर्व 360 सो साठ काली काली गंधर्विया तीन दिन और 360 रात और इसके भाई कौन थे प्रज्वाल बोले बुखार कैंसर टीबी शीबी जो भी बीमारियां खतरनाक वो सब कौन है ज्वाल है अब बुढ़ापे ने समय के साथ जो सेना थी दिन रात को लेकर क्या, क्या किया किस पे हमला कर दिया पूर्वजन की नगरी में तो कौन आए लड़ने के लिए दस सैनिक तो बुढ़ापे आने पर सैनिक बेचारे बीमार हो जाते कमजोर हो जाते हार जाते हैं मर जाते हैं आंखें भी काम करना छोड़ देती है कान भी काम छोड़ना छोड़ देते हैं हाथ पांव सब काम करना छोड़ देते हैं बुढ़ापे में तो दस सैनिक आए लड़ने के लिए फिर क्या हुआ मर गए फिर मनी आए मनी भी मर गए क्योंकि बुढ़ापे में मन भी काम करना छोड़ देता है और पंच मुख वाला जो सांप था वो लड़ने के लिए आया पर घायल हो गए भाग गया इसलिए हमारा सांस या तो आंख से निकल जाएगा या कान से निकल जाएगा या नाक से निकल जाएगा या मुंह से निकल जाएगा अपना ये पंच प्राण है ना दो कान दो नाक और एक मुख यहीं से सांस निकल जाएगा तो पंचप्राण है ये भी भाग गया सांप हाँ महाराज ये किसके मुंह में मरा अपनी बीवी के मुंह में मरा इसलिए अग्नि योनिस को क्या मिल गई लड़की की मिल गई और चंद्रग नाम का राजा कौन है बोले धर्म से जुड़ गया मतलब जो गोपी भाव आया स्त्री का मतलब क्या होता है गोपी भाव चंदवेग राजा कौन थे धर्मात्मा यानी कि धर्म तो जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं तो जो हमारा पुराना मित्र न अभिज्ञात वो गुरु के रूप में आता है कौन आते हैं भगवान आते हैं और हमें ज्ञान का क्या करते हैं उपदेश करते हैं और हमें क्या कहते हैं बेटा तू तो शेर का बच्चा है भेड़ों के बीच में फंस गया इसलिए भेड़ों जैसी हरकत कर रहा है तो जब हमें पूरे दांव पे बता देते हैं ना तो हमें साथ लेकर चले जाते हैं बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय इस तरह से देव ऋषि नारद जी ने पुरजनोपाख्यान के द्वारा सुंदर ज्ञान का उपदेश दे दिया राजा प्रचीनबा ऋषि को अब महाराज हम, हम जानकारी लेते हैं हमारे ग्रंथों से कि सत्य सनातन धर्म केंद्र खाना है या नहीं है तो सबसे पहले मनु समृति है पांच श्लोक संख्या चौदह शुकर यानी कि सुअर और सब प्रकार की मछलियां ना खाए फिर आगे कहते हैं 48 श्लोक संख्या कितना हुआ 48. तो यहां पर मनु महाराज कह रहे हैं अड़तालीसवें श्लोक में पांचवे अध्याय पशुओं का वध करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए मांस करना छोड़ देना चाहिए जो पिसाज की तरह मांस नहीं खाता है वे संसार में सबका प्यारा होता है और सब रोग से कभी रोग से पीड़ित नहीं होता है श्लोक संख्या 49, 50 अध्याय पांच का मनुसमृति है फिर अध्याय पांच के त्रेपन और 43 थ्री त्रेपन है 53 थ्री है फिफ्टी और 54 फोर चौवन तो इस श्लोक में कहते हैं तिरपन चौवन में मनु महाराज आठ तरह के पापी है कितने तरह के आठ तरह के मारने की मारने मारने का आदेश देने वाला पापी है टुकड़े टुकड़े करने वाला मांस के वो भी पापी है बेचने वाला वो भी पापी है खरीदने वाला वो भी पाप है पकाने वाला पांचवें नंबर वो भी पाप है छठा परोसने वाला वो भी पापी है सातवा खाने वाला पापी है आठवां मारने वाला पापी है जो हर वर्ष अश्व यज्ञ करते हैं और जो बिल्कुल मांस नहीं खाते उन्हें उस फल की प्राप्ति हो जाती है कौन कह रहे हैं मनु जी महाराज मनु के पांचवें अध्याय के अंदर तो यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे धर्म में मांस खाना मन है महाभारत शांति प्रभा तीन सौ यहाँ पर कथा आती है राजा उपऋर वसु की एक समय देवता दे, देवता में और ऋषियों में वैज छिड़ गई देवता ऋषियों को कह रहे अरे यज्ञ में मांस दो अज मतलब मांस है तो ऋषियों ने कहा भाई देवताओं को आपको गलतफहमी हो रही है यज्ञ में अज का नाम जौ छिलका आदि बताया गया तिल आदि बताया गया उस समय राजा उपरिचर वासु जा रहे थे तो ऋषियों ने कहा धर्मात्मा राजा इसी को बुला के फैसला कर लेते हैं हे राजा आप तो धर्मात्मा आप बताओ हम कि हम देवताओं को कह रहे हैं कि यज्ञ में मांस देना नहीं चाहिए अपराध है परे देवता कह रहे यज्ञ में मांस देना चाहिए अब आप धर्मात्मा आप बताओ क्या ठीक है उस समय राजा उपरिचर वासु ने दीवों का पक्ष ले लिया है ऋषियों देवता ठीक कह रहे हैं अब तो ऋषि लाल पीले हो गए अरे मूर्ख राजा सब कुछ जानने के बावजूद तूने देवों का पक्ष ले लिया तू देवों को शक्तिशाली समझता है जान तुझे शराब देते थे सब खत्म हो जाएगा सब खत्म हो गया तो क्यों नहीं देवताओं देवता नहीं की रक्षा करी क्यों नहीं सहायता करी इसी तरह से महाभारत के अनुशासन प्रभा अध्याय एक से लेकर एक तक बड़ा सुंदर मास का प्रचार बताया गया इसके अंदर इसमें लिखा है मांस मांस मन मांस खाने की इच्छा करने वाला वाणी खाने का उपदेश देने वाला और स्वाद लेने वाला ये तीनों पापी है यानी कि मन अगर मांस की तरफ जाता है वही पापी है और जो लोग वो देख कई मांस के बारे में नहीं लिखा उसका प्रचार करते हैं वो भी पापी है और जो खूब चस्का लेता मांस खाने का वो भी पापी है इसलिए तपस्या में लगे हुए पुरुष कभी मांस नहीं खाते हैं विष्णु पितामा जी युद्धेश्वर महाराज जी को कह रहे जो मूर्ख ये जानते हुए कि पुत्र का मांस और दूसरे के मांस में कोई अंतर नहीं है मोहवश मांस खाता है अरे वो तो आदम खोर है क्या कह रहे विष्णु पितामा उनके बारे में वो आदम खोर है कि बेटे के मास में और दूसरे के मास में कोई फर्क नहीं है जो दूसरे के मांस में अपना मांस बढ़ाना चाहता है वे निच्चे ही दुख उठाता है जो लोग कहते रहे अरे हम तो बॉडी बिल्डर आदि कर रहे हैं मांस खाएंगे तो शरीर का मांस बढ़ेगा तो ऐसा आदमी क्या उठाता है विषम जी कह रहे दुख उठाता है दूसरे के मांस को खाकर अपने मांस को बढ़ाना चाहता हैगा अश्व यज्ञ करने का अनुष्ठान करने वाला और जो जो केवल मां मतलब मदीरा और मांस का त्याग कर देता है उन दोनों को एक ही फल की प्राप्ति मिलती है जो लोग अश्वमे करते हो जिन्होंने शराब को और मांस को छोड़ दिया है उनको वेजिटेरियन होने से ही वो फल मिल जाता हैगा जो पहले मांस खाता रहा हो और बाद में उसने त्याग दिया हो अरे उसके लिए तो पुण्य उसे तो इतनी पुण्य की प्राप्ति होगी वे संपूर्ण वेद यज्ञ आदि भी नहीं दे सकते हैं अगर वेदों का ज्ञान वेदों की कथाएँ भी उनको सुना दी जाए वेदों के मंत्र और यज्ञ के यज्ञ के ही फल देते दे ना उनको उसमें भी इतनी पुण्य नहीं होगी कि जिन्होंने मांस को खाते हुए छोड़ दिया उसको पुण्य दे सके इतनी मान्यता बताई गई है अब यहाँ पर जो है सात बात बताई जा रही है जो लाता है मांस को जो मारने की आज्ञा देता है तीसरा जो वध करता है चौथा जो खरीदता है पांचवा जो बेचता है छठा पकाता है और सातवा खाता है ये सब कोने पापी है तो मनु समृद्धि के पांचवीं अध्याय में आठ तरह के बताए गए पर भारत के अनुशासन प्रभा के अंदर सात तरीके के बताए गए अहिंसा परो धर्मो है दया ही परम धर्म है अहिंसा परम तप है दया ही परम तप है अहिंसा परम सत्य है इसलिए दया ही परम सत्य है मांस कांटे से या पत्थर से पैदा नहीं होता है वे जीव की हत्या करने से ही होता है उसके खाने का महान दोष बताया गया है मांस भक्षण करने में यानी कि खाने में महान दोष है क्योंकि मांस की उत्पत्ति वीर्य से होती है इसलिए मांस को नहीं खाना चाहिए तो इस तरह तो से हमारे धर्म धर्मशास्त्रों में मांस के विषय में मना किया गया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम पंचम स्कंध के छब्बीसवें अध्याय में लिखा है जो जीवों को काट कर उनके मांस को भक्षण करते हुए कुंभ नरक में जाते हैं और उखलते हुए तेल में उनको क्या किया जाता है भूना जाता है तो इस तरह से बड़ा सुंदर मास का वर्धन दिया गया हैगा हमारे शास्त्रों में तो ये जीव हत्या की बात चल रही थी ना श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय के अंदर तो उसी को लेकर हमने जो है मनु समृद्धि महाभारत की शिक्षा की कि हकीकत में ये सब चीज़ें मना है तो वाकई में ये सब चीज़ें हमें मना कही गई हैगी तो हमें इनको नहीं लेना चाहिए और हमें दूसरों को भी ये शिक्षा देनी चाहिएगी कि इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए इससे बड़ा पाप बताया गया है हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि मास्क नहीं खाना चाहिए अब हुआ यह कि प्राचीन प्रचीन बाषि को तो सुंदर ज्ञान का उपदेश देकर देव ऋषि नारायणी ने मुक्त कर दिया और वहां नारायण सरोवर से प्रचिताजन दस हजार वर्षों के बाद बाहर आए अब जब वो नीचे अंदर से तप कर, कर आए भगवान नारायण का आशीर्वाद लेकर तो वृक्ष बड़े बड़े हो गए तो प्रचेता जनों को ऐसा लगा कि हमारे राज्य पर इन वृक्षों ने हमला कर दिया है। अब इन्होंने क्या किया? अपने नेत्रों की अग्नि से उन वृक्षों को जलाना आरम्भ कर दिया उस समय तो चंद्रमा घबरा के ब्रह्मा जी के पास गए बोलो हमारी तो वनस्पतियों को खत्म करने में लगे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो कंडू ऋषि की कन्या है वह यह कि कंडू ऋषि एक मन में तप कर रहे थे प्रमलोचना नाम की अफ्सरा आई थी उस समय ऋषि मोहित हो गए थे प्रमलोचना अपसरा गर्भवती हो गई थी और उसने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम था मारिशा तो कंदूर ऋषि अपने तप में थे वो भी निकल गए जंगल से अब सुनाए बच्चे रखती नहीं है वो भी चली गई अब बेचारी ये कन्या जंगल में अग्नि अकेली थी उस समय इस मारिशा नाम की कन्या को वृक्षों ने पाला इसलिए ये वृक्षों की कन्या हो तो ब्रह्मा जी ने कहा चंद्रमा को कि इस ही मारीसा के संग अगर तुम प्रचेता जनों का विवाह करवा देते हो यानी कि दस जनों की एक पत्नी थी मारिशा ये महाभारत के चरित्र आया इस कथा का इसलिए हमें पुराणिक कथाओं को याद करना चाहिए कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए तो उसका समाधान तुरंत इस कथा को कहकर कह के दिया यही बात युद्धि से पूछ लिया था कि तुम तो अधर्म ही अधर्म कर रहे हो कि पांच पांच भाइयों की एक पत्नी तो उस समय युद्धेश्वर महाराज ने सभा के अंदर कहा था अगर धर्म कर रहे हैं तो प्रचेता जनों के भी तो एक ही पत्नी थी देवी ए, तो जब उन दस भाइयों की एक पत्नी हो गई तो क्या हम पांच की नहीं हो सकती है क्या तो उस समय भाई पुराणिक कथा बताई तो सब लोग शांत हो गए थे विषम जी भी शांत हो गए थे तो इन ही प्रचेताजनों की पत्नी थी जिनका नाम था मारीसा जिनको वृक्षों ने पाला था हकीकत में ये कंडू ऋषि और पर लोचना से पैदा हुई थी इसी तरह से देवी महारी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम हुआ दक्ष ये वही दक्ष है शंकर जी के ससुर क्योंकि उस समय तो बकरे का सर तो भैं भैया करने से तो कोई काम चला नहीं तो शरीर छोड़कर प्रचेता जनों का यह बेटा बन गया प्रचेता जनों ने बारह लाख वर्षो तक राज्य किया था और आगे चलकर क्योंकि जो रुद्र गीता का ज्ञान था वो तो बुद्धि से चला गया था तो अपने बेटे को दक्ष को राज अभिषेक करवाकर ये प्रचेता जन वन की ओर चल दिए उस समय वन में देव नारद नारायद जी से इनकी भेंट हो गई अब देव नारद जी ने इन्हें सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया देव नारद जी ने सबसे पहले क्या उपदेश दिया हे प्रचेता जनों तुम्हारे कल्याण के लिए मैं ज्ञान देता हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो तो पहला सूत्र बताया तीन सूत्र बताए थे पहला सूत्र बताया सर्वभूतेश दया सब जीवों पर क्या करनी है दया करनी है ऐसा नहीं हमारे जानने वाले पहचान वाले इस पर दया करनी नहीं सब भूतों पर क्या करनी है दया करनी पहला सूत्र दूसरा संतुष्ट रहना जितना प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना इसलिए कहते ना जितना दिया श्री राम ने उतनी मेरी ओकात नहीं ये कर्म मेरे रामा का वरना मुझमें ऐसी बात नहीं और तीसरा अपनी इंद्रियों को काबू करना अगर इन तीन सूत्रों पर चलोगे तो क्या होगा बोले जनार्दन आशुत भगवान जनार्दन आप पर प्रसन्न हो जाएंगे तो इसी के अनुसार श्रीमद भागवत महापुराण चौथा स्कंद विश्राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे भक्त वत्सल भगवान की हरि बोल